उदगी उपासना है परमात्मा दृष्ट और परमात्मा पर गुणा परमात्मा दृष्टिया उद्गी उपासना इसमें पहले शिलक और दालिद्र दोनों का है में शाम की गति परायण आम की गति अंत में डाल ने कहा स्वर्गलोक और स्वर्गलोक की किसकी गति क्या है तो उसके क्या स्वर्गलोक की गति आश्रय नहीं स्वर्गलोक की प्रतिष्ठा है तो शिलाकर ने कहा तुम्हारे साम अप्रतिष्ठित है तो उसके पश्चात डालफ ने कहा मैं आपसे इसको जानना चाहता हूं मुझे बताइए हंत हम एतद भगवत वेदानी थी तो उन्होंने शिलकर निकाल जानो, तो अमुष लोगों से क्या गति थी सप्तम अंतर में हंत अहम एतद भगवत वेदानी थी तो इस प्रकार डाल फेल ने पूछा स्वर्गलोक की क्या गति है पहले हंत अहम एतद भगवत वेदानी इसका मैं आपसे जानू जानना चाहता हूँ तो विधि हो बात पूछो ऐसे से, से गति तो स्वर्गलोक की क्या गति है आश्चर्य तो सोच का उत्तर दिया शिलकर ने अयम लोक हो यह लोग में आग आदि करते हैं तो स्वर्ग हो जाते हैं तो गा की दर स्वर्ग लोग काश्र इसीलो के अस् लोगों से क्या गति रिथी तो इसी लोक की क्या गति है ऐसा प्रश्न करने पर न प्रतिष्ठाम लोकम अतिन रीति हो वाचन इसी की प्रतिष्ठा ये लोक ही प्रतिष्ठा है इसको अतिक्रमण नहीं करें वोकम शाम अभी संस्थापया इस लोक के ही शाम की प्रतिष्ठा हम मानते हैं प्रतिष्ठा संस्था ही सामी प्रतिष्ठा रूप से इसकी स्तुति करते है यही प्रतिष्ठा है हंत इत्यादि व्याकर होती हंता हम एत भगवत वेदानी इसकी व्याख्या भाष्य में एवं उक्त दाल आह जो शिलक ने कहा तुम्हारे साम अप्रतिष्ठित तो है तो दालते ने कहा हंत तो अहमेत भगवत वेदानी अभी मैं इसे इसका जानना चाहता हूँ या प्रतिष्ठा साम यत प्रतिष्ठम साम जिसमें प्रतिष्ठित है सर्गलोक नहीं है प्रतिष्ठा तो अंतिम परायण क्या है जानना चाहता हूँ शिलक प्रत्युवाच सालावत्य शिलकनिका होवाच पूछो जान अमुक गति पुष्टो दाल पूछा स्वर्गलोक क्या गति है आश्रय तो शालापते कहा अय लोक लोक कथम अमुको प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा ये उस की लोक, उस उस लोक है है। है? की प्रतिष्ठा यह लोकहेतोक प्रतिष्ठस उसे अमुस लोक लोक में एतत्लोक प्रतिष्ठ अर्थात ये लोक प्रतिष्ठा उसकी कैसे है स्वर्गलोक प्रतिष्ठा इस लोक कैसे तदा अयं ही ही लोक केश है प्रतिगढ़ अयोकान होमादिमु लोक्यती ये लोक याग दान होमादि के दरा स्वर्ग लोक पोषण करता है आदि शब्द श्राद्धादि संग्रह याग दान होमादि आदि से साध के दरा भी को पोषण करता है त्रेव श्रुति प्रमाण प्रमाण देते है अतः प्रदान देवा उपजीवंतीत यहाँ से जो प्रदान किया जाता है देवा उसको आश्रय करते हैं। ठीक है अस्मात लुकात अस्मात्मान इस लोगों से जो दिया जाता है देवता के उद्देश्य से चरु चरु चरुपुरुढ़ादी जो दिया जाता है उसको आश्रय करते है देवता लोग को चरुपुरुादी अग्नि द्वारा उपजीवन थे देवा अग्नि के द्वारा देवता लोग उसको प्राप्त करते है प्रसिद्धि, सौ प्रसिद्ध है परम लोको से। के प्रति हो। तथा कथम अयम लोक साम प्रतिष्ठा साम की प्रतिष्ठा कैसे होगी यह लोक कहा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रतिष्ठा प्रत्यक्ष की प्रतिष्ठा धरणी ठीक है पृथिवी सर्वाणी भूतानी लिए प्रतिष्ठा है इसे ये प्रत्यक्षे संपूर्ण प्रत्यक्ष प्रतिष्ठा धरणी पृथ्वी सर्वाणी भूतानि प्रति प्रतिष्ठा तो यह निष्पन्न वहाँ अतः सामनों के प्रतिष्ठे सबकी प्रतिष्ठा की प्रतिष्ठा है पृथ्वी सामोपी सर्वांतर्भाव अतःकार सबकी सब अंतर्भूत है साम तो यतिष्ठा है यह लोक तथा प्रतिष्ठातरम तैयार इतिहास आह तो साम की कोई प्रतिष्ठा आपको कहना चाहिए अस्क तो से क्या गति रचि उ तो दाल ने पूछा इस लोक की क्या गति है आश्रय पर क्या है तो शालापत्य क्या न प्रतिष्ठा इवं लोकम अतीत नएत साम कच्चित कोई भी श्याम की प्रतिष्ठा इस लोक को अतिक्रम करके कोई माने ऐसा नहीं करे कचित न नये इमाम लोकम अतिथ्य प्रतिष्ठान ये प्रतिष्ठा इस लोग इसको अतिक्रम करके साम की प्रतिष्ठा कोई दूसरे ऐसा कोई नहीं माने तो आ, कोई नहीं माने तो फिर आप तो कहना चाहिए अतो वयम प्रतिष्ठा लोकम सामाफिस स्थापया श्याम प्रतिष्ठा इसी लोगों की प्रतिष्ठा करते ये शाम शाम रूप से इसकी तुति करते एक लोक प्रतिष्ठातेन संस्कृत साम साम की हम स्तुति करते है इसे लोक प्रतिष्ठित कह करके तस्तमे लोक ये जो साम के प्रति ये लोको प्रतिष्ठा रूप निश्चय करते जानते हैं। कथम प्रतिष्ठातेन पृथ्वी आत्मन साम संस्कृत पृथ्वी को प्रतिष्ठा कह करके होती पृथ्वी संस्कृत प्रतिष्ठा और को प्रतिष्ठा कह करके की कैसे होती में संस्था प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा है खा करेगी की स्तुति होती है शाम ये लोक प्रतिष्ठा है तो शाम की होती है इसलिए यही प्रतिष्ठा है इम वे रथंतर शब्दवाच्य शाम विशेषस्थ पृथ्वी तस्तुत रथंतर शब्दवाच्य है रथं पृथ्वी तेन स्तुत तो में कहा गया रथंतर पृथ्वी को रथंतर शब्द से कहा गया तो रथंतर है साम विशेष का नाम उसको पृथ्वी कहकर उद्घित सामत्व विशेषात जिसे रथंतर शाम है उद्गित भी शाम है होने से पृथ्वी संभाव्य थे उद्गित भी पृथ्वी रूप है इसकी स्तुति किए गएंत्र करके कर कहा गया स्तुति में इसलिए शाम भी पृथ्वी रूप है उद्घाट प्रवाहनो जैविली रूवाच दाल को प्रवाहनो जैविली ने कहा शाला भतला भत्य को प्रवाहन जैविली सुन रहा था राजा अंतवत भी सामो आपका सामो अंतव प्रतिष्ठा नहीं जानते हो विनाश है ये लोग विनाशी है आप इसी लोगों को प्रतिष्ठा जानते हो तो, ये तो आपकी सामो अंतव है ये तो इतर ही बुरी मुग्धात भी दी थी इस समय यदि कोई कहे मुर्धाते मृदाते विपति सटी तो समझे तुम्हारा सिर गिर जाएगा मुर्धाते सिर गिर जाता मृदाते वेदान फिर सात सा ने कहा मैं आपसे इसको जानना चाहता हूँ मुझे बताइए विदि तो हित जानो पूछो प्रभाले जा ने कहा अष्टम भाष्य में तम एव उतम प्रवाह शिल को, को प्रवाह जयविली ने कहा अंतवत वे किलते शालावत्य साम हैवत्य तुम्हारे साम अंतवत विनाशी इत्यादि पूर्ववत जैसे पहले कहा था मृदा भी पात हो जाएगा ऐसे सहिष्ण कहे तो किन्तु मैं नहीं कहता हूँ इसी प्रकार जैसे पहले कहा गया था तत शालावत्या हंत अहम एतद भगवत वेदानी थी तो शालावत प्रभान से कहा जय से आपसे मैं इसे जानना चाहता हूँ तो विद्युत हुआ चुनाव तो जयगुल प्रभा ने कहा ठीक है जानो पूछो ठीका न हंत अहम एकत्र अनंत शाम एत शाम अनंत शाम कैसे होगा मैं जानना चाहता हूँ मेरे साम वाले अनंत साम कहे तो उसकी अंतिम प्रतिष्ठा क्या है तो इन्होंने कहा जानो इतरो अनुज्ञात आह इतर हो गया शिलो स अनुज्ञा तो अनुमत हो गया जैवीय प्रवाह के द्वारा तो फिर प्रश्न करने के पहले से अनुमति लेकर के प्रार्थना करके, करके प्रश्न किया जाता है शिष्टाचार तो मैं इसके आप पूछना चाहता हूँ जानना चाहता हूँ ठीक है पूछो कभी कहते अनुज्ञात अश्य लोग से तो क्या गति रिथी तो इस लोगों की क्या गति आश्रय परायण क्या है ये पूछा सीलोक सलाबते ने प्रवाह ने उत्तर दिया आकाश हो आकाश ही इसका आश्रय पर सर्वाणी हवा इमानी भूता आकाश देव इसी जितने सब भूत है आकाश से उत्पन्न होते हैं। आकाशम प्रति आकाश में लीन हो जाते हैं आकाशो ही एव एव्य जयान सबसे बृहत्तर है आकाश आकाशो परायण सब का पराण आकाश है इसके ब्रह्म सूत्र में प्रथम अध्याय प्रथम पाद में अष्टम अध्यम आया आकाश स्तलिंगात यहाँ जाकाशो आकाश शब्द ये ब्रह्म है सूत्र में ब्रह्म सूत्र में विचार किया गया जगत का कारण ब्रह्म है अथवा आकाश है यहाँ तो आकाश कहा गया तो आकाश शब्द से भूताकाश लेना है अथवा ब्रह्म है, तो लेना है तो पूर्व पीछे कहेगा भूताकाश लेना है प्रसिद्ध है आकाश और आकाश से सब की आकाश से वायु आदि क्रम से सबकी उत्पत्ति होती तो सिद्धांत कहेगा आकाश स्तलिंगात आकाश ब्रह्म है उसका लिंग जो ज्ञापक भूतानि सर्वाणु भूतानी कहाता है आकाश आदि को समे सर्वाणु भूतानि कहेंगे तो आकाश के साथ ही संपूर्ण आकाश आदि भूत का कारण आकाश नहीं होगा आकाश आदि सभी भूत का कारण उससे भिन्न होगा वही ब्रह्म है क्यूँकी ब्रह्म से ही संपूर्ण भूत की उत्पत्ति तस्मादाय तस्माद आत्मा न आकाश संभूत कहा गया इसलिए इसका लिंग ज्ञापक होने से आकाश शब्द का गति क्या है कहा आकाश का पारायण है अस्य अस्लोक का गति ये सलावते पूछा कहा? आकाश प्रभासाचो प्रभान ठीक है आकाश शब्द से भूताकाश विषय तम परमात्मा विषय तुम वाक्य से सर्शय थी आकाश शब्द भूताकाश विषय भूताकाश तो विषय करेगा अर्थात आकाश शब्द का भूताकाश ऐसा नहीं भूताकाश विषय तो व्यावृत तो करके परमात्मा विषय तुम परमात्मा विषय के आकाश शब्द का तो परमात्मा परमात्मा है वाक्य से सर्शिये थी वाक्य से सी आकाशी च पर आत्मा आकाश परमात्मा है वाक्य से, से क्या है आकाश वे नाम आकाश है नाम रूप बना का निर्वहिता बनाने वाला जनों के जनकाम परसम सर्वभूत उत्पादक कर्म यदि वेदांत मर्यादा परमात्मा ही संपूर्ण भूत का उत्पादक है यह परमात्मा का कर्म है वेदांत मर्यादा वेदांत सिद्धांत मर्या तदे तो आकाश्रुत आकाश में का सर्वा भूता आकाशाद समत्प्य आकाश से पूर्ण भूत तथा पर आकाश शह पर आकाश शब्द यचक आकाशे वाचक जिसका परमात्मा का वाचक शब्द आकाश कर्म सर्वूत परमा उसमें सर्वभूत उत्पादकत्व परमात्मा में ही यही तो उसका कर्म है सर्वभूत उत्पादन ठीक है कि भूता न प्रलय भूतों का प्रलय भी परमात्मा है सचर आकाश्रुत और यहाँ कहा आकाशम प्रतिम्यंती संपूर्ण भूत आकाश में लीन होते हैं, प्रलय भी आकाश में कहा गया और संपूर्ण भूतों का प्रलय तो ब्रह्म में है परमात्मा में है तस्त पर आत्मा आकाश यहां आकाश शब्द से पर आत्मा लेना है तस्वीर प्रलय पर है सर्वोत्दक पर मानव सबका उत्पादक पर कर्म परमात्मा है परमात्मा सर्वोत्दक इसमें प्रमाण कहते हैं तेजोसूजत तेज तो, सूजत परस्व अरु लयोभूता मानम परमाण तेज परेता वक्षति तेज का प्रलयता परोत्व परोत्पादक तथा कि आकाश से आकाश में क्या आया तत्रण वाइम भूतानि मंत्र में कहा कर्वा हम भूता आकाशाद भूतानि कौन स्थावर जंगमा स्थावर अचरभुच्चादम हे प्राणी आकाशाद आकाशे उत्पन्न होते हैं तेज बनाक्रमण तेज जल पृथ्वी आदि क्रम से उत्पन्न होतेम्या कथमअय क्रम लभ्य सर्वाणी वह मान भूता आकाशाद समुत्ती में कहा तो तेज जल आदि क्रम से ये क्रम कहाँ से आया कथमअ लिशेषण ही तथा सर्वोत्पत्तिश्रुता आकाश से, नहीं से तो कही गई क्रम तो नहीं कहा गया में इत्याश्या कही गई इसलिए आत्म आकाश सम्भूत तेज असुजत इत्यादि बढ़ा आत्मा से आकाश की उत्पत्ति आकाश से वायु वायु से तेज इसी क्रम से उत्पत्ति तेज असूजत था, इसे छात्री में कहा गया इसे श्रुति सामर्थ्याग यह हम क्रम से समझना तथा कथम आकाशे सर्वभूतल संपूर्ण भूत की प्रलय आकाश में कैसे तथा आकाश समित अस्तमती में कहा गया प्रलय काले तेन विपरीत क्रम जिस क्रम से उत्परती उसके विपरीत क्रम से प्रलय आकाशम प्रति का नहीं विपरीण तो क्रम अत न्याय अत उपद्यत ब्रह्म सूत्र में आया प्रलय किस क्रम में जिस क्रम से सृष्टि उसी क्रम से प्रलय अथवा विपरीत क्रम से तो पूर्व पीछे कहता है क्रम एक बार निश्चय हो गया आकाश से आकाश वायु वायु से तेज तेज से जल जल से पृथ्वी क्रम यदि निश्चित तो हो गया तो प्रलय श्रवण होते ही उसी क्रम बुद्धि तो तो में उपस्थित हो जाएगा तो आकाश का प्रलय होगा वायु में वायु का प्रलय होगा तेज में यही क्रम होना चाहिए तो सिद्धांतिक विपरीत तो क्रम अपर उपति च विपरीत क्रम है इसी जिस क्रम से सृष्टि उसी क्रम से नहीं विपरीत क्रम से उप ये संभव है जैसे प्रसाद केवल सोपान सीढ़ी में चढ़ते हैं जिस क्रम से चढ़ते क्रम से अंतिम सोपान पहले उतरते है इसी प्रकार प्रलय कार्य का प्रलय कारण में होने से पृथ्वी आदि लीन होंगे अपने अपने कारण में पृथ्वी जल में जल तेज में तेज भाई में इसी प्रकार प्रलय क्रम ब्रह्मसूत्र विचार किया गया तो या के विपरीत विपरे क्रम अत उपद्यते न्याय आकाश से पर, तो पर, तो, पर, तो पर तो हेतंतरमा आकाश परमात्मा है परेतु ति यस्माशहऐ मंत्रण का आकाश हिवे जैयान आकाशपरायण्य सर्वूत ज्यायान ज्ञान का महत्व अतः संपूर्ण भूत महत् संपूर्ण से भिन्न होगा अतः सर्वेतां भूतानां परम अयनं तीसुपुर तीनु काल में थिस्टी थिस्टी तो तो में सृष्टिस्थिति प्रलयते लिंगम आकाश तत्रिंग आकाशपराम स्में लिंग ज्ञापक अतः सर्वेश भूता आकाश ब्रह्म है ब्रह्मी प्रतिष्ठा आकाशस्थलिंगादी न्याय आकाशस्य पर तस्य आकाशस्थलिंगा लिंगात ब्रह्म का कालिंग जगत कारण तो सृष्टिस्थित लयकारण तो, आकाश से कहा गया है तो आकाश ब्रह्म इधी थे सम्पादित परवरस्थ गुणम उपदीथ में किया गया उदीठ काम का व्यव उसकी प्रतिष्ठा अंतिम प्रतिष्ठा है परमात्मा तुष्टी परमात्मा दृष्टिया उद्गीत का उपासन है तुष्टी परमात्मा में गुण है परोवर्यस्त गुण परोवर्यस्थ गुण विशिष्ट परमात्मा दृष्टिया उद्गित का वर्यो वर्यसो पि ऐसा वर परम परम पर वर्षो ऐसा वर जो वर से उत्कृष्ट उसे भी उत्कृष्ट है परो पर उद्गिता। भी है और वरश्रेष्ठ से भी अधिक है अरयान वरतर है परमात्म संपन्न इत उदृत परमापे परम श्रेष्ठ हे पर उत्तरम उत्तर श्रेष्ठ परम परम पर परम उत्तर उत्तर वर्य वरतर श्रेष्ठाद्रेष्ठ श्रेष्ठ से वर्क अयमत साम मात्र से कथम अयम गुण सद साम मात्र से श्रेष्ठ कैसे होगा इत्याशं परमात्मा संपन्न स्वामी की प्रतिष्ठा परमात्मा है इसे परमात्म शाम श्रेष्ठ है आकाश से परमात्म तो लिंगा धर्म आकाश यहाँ परमा है उसके लिए ज्ञापक लिंग शब्द सामर्थ्य लिंग है अतएव स ऐसा अवीय मंत्र में स परोवर्यान उदित सीय अन्त ये स अंत उसका अन्त नहीं पर अवती परवर्य अहति उपास का फल परोवर्य सह लोकान जयती परोवर्यन लोक को जीत लेता है यह एक तद्वान परोवर्या उदीत उपासवर्यन उद्गी की उपासना करता है और स्वयं परोवर्य श्रेष्ठ हो जाता है ऐसे लोक को प्राप्त करता है अतय भाष्य में अनंत अत सीत अदयमन अंत योवरीश परमात्मूतम अन विद्वान जो परोवरियान है परमात्मूत अनंत उसको जो जानता है उपासन करता है परोवर्यांशीतम उपास्य पर, पर उसकी जो उपासना करता है तस्य तलम आह उसका फल का विशिष्टतर जीवन होगा उपासक जब उपास जीवित रहता है तो विशिष्ट होता है ये उत्तरोतरान ब्रह्मा आकाश अंतान लोका जयंती उत्तर विशिष्ट तो लोक है आकाश जो अंत हो सब ब्रह्म लोग सबको जीत लेता है यह तद तो एव विद्वान उदगीतम जो विद्वान एवं इस प्रकार वर्यस्त गुण विशिष्ट परमात्मा दृष्टिया उद्गीत की उपासना करता है टीका में परमात्म संपन्न तवाद इस परमात्मा संपन्न होने से जो उपासना करेगा अभी श्रेष्ठ होता है आकाश ही उद्गिते उदगी श्रुतउ उदगीता में आकाश का संपादन किया गया परमात्मा का वो अनंत कहा गया ना चा अन्यत्र न चाह अनंत ब्रह्म अन्यत्रुक्तम ब्रह्म से भिन्न कोई अनंत नहीं होगा इसलिए आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म करना क्योंकि अनंत ब्रह्म ही है। सत्यम ज्ञान ब्रह्म को अनंत कहा गया अदय अंत परिच्छेद तीन प्रकार होता है देश काल वस्तु देश परिच्छेद नहीं काल परिच्छेद परिच्छेद नहीं नहीं वस्तु देश घट होता है एक देश में एक देश में नहीं उसमें देश परिच्छेद घट में अत्यंता प्रतियोगिव देश घट है देश परिच्छि अत्यंत अभाव प्रतियोगी काल परिचि होता है घट एक काल में है अन्य काल में नहीं है जो प्रागभाव का प्रतियोगी हो अथवा ध्वंस का प्रतियोगी हो वो होता है काल परिच्छिन्न घट काल परिचिन्न है क्योंकि उत्पत्ति होती है प्राग का प्रतियोगी उत्पत्ति के पहले घट नहीं था ध्वंस के बाद भी नहीं रहेगा ध्वंस प्रतियोगी भी है तो काल होता है प्राग प्रतियोगित्व ध्वंस प्रतियोगित्व वा ये काल परिच्छेद और एक होता वस्तु परिच्छेद वस्तु परिच्छेद होता है घट है वस्तु परिच्छि पटो से भिन्न है घट घट पटो नहीं तो घट से भिन्न वस्तु है अनुन्य भाव का प्रतियोगी घट से भिन्न कोई वस्तु है तो घट का भेद है अनुन्य भाव है अनुन्य तो भाव, भाव का प्रति घट हुआ इसलिए वस्तु परिचिन है वस्तु परिच्छेद होता है अनुन्य भाव प्रतियोगी जिससे भिन्न कोई वस्तु है वो वस्तु परिचिन हो जाएगा नायक लोग आकाश को नित्य मानते देश परिचिन नहीं काल परिचन्न नहीं किंतु वस्तु परिचि मानते आकाश आत्मा भिन्न मानते वेदांत भी व्यावहारिक आकाश वस्तु परिचन्न है आकाश से भिन्न है किंतु ब्रह्म देश काल वस्तु परिच्छ रहता तो। सारा जितने कार्य प्रपंच से भिन्न नहीं ब्रह्म कारण है अधिष्ठान है अधिष्ठान से अध्यस्त भिन्न नहीं होता है इसलिए ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं उनसे ब्रह्म वस्तु परिचिन नहीं है तभी वासुदेव सर्वमिति सर्व वासुदेव सर्वम फल विद्र तब बने गया ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं हो अनुप्रमाण भी नहीं हो ब्रह्म से भिन्न परिजीव मानेंगे तो ब्रह्म वस्तु परिचन्न हो जाएगा तो अनंतम ब्रह्म श्रुति में तरह में जो कहा गया इतने मात्र से सिद्ध होता है एक अद्वितीय ब्रह्म है किसी काल में किसी देश में अभाव नहीं किसी वस्तु में अभाव नहीं अर्थात कोई वस्तु से भिन्न नहीं अनुपरिमाण में कुछ भी ब्रह्म से भिन्न नहीं तब तो सर्वम खल ब्रह्म होगा तो जीव भी ब्रह्म से भिन्न हो नहीं सकता है आकाश को अनंत कहा सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म श्रुति में तैतरे में ब्रह्म को अनंत कहा गया यहाँ भी कहा स एस अन परोवरीय इसलिए आकाश ब्रह्म है सम्प्रति आकाश शब्द पर संपादितस्य उदीथे समितशिष उपास विदधाति उपासना का विधान करते आकाशब्देन उत आकाश श परमात्मा गया है को उदीथे संपादितस्य उदीत में पत्दृष्ट उपासना करना है पर गुण हैशिष्ट परमात्मा है विशिष्ट है उसका उपासन है उदगीत का उपासन है परवस्थ गुण दृष्टिया विशिष्ट दृष्टिया द्वितीय पंक्ति है विद्यमान पर उत परमात्मत परमात्मस्वरूप विद्वान इस प्रकार जानने वाला सम करता है। में परम परम उपरी आगेदे तस्त फलम पर विशिष्टतर जीवन इसका होता है स्माद एवं उपासित है इसका अभिप्राय इसे पर गुण विशिष्ट परमात्मा दृष्टिया उद्गी उपासना करे उसका दृष्ट फल हो गया आ, आ, आ, ब्रह्मा आकाशानता लोकान जयंती लोगों को जीत लेता है ये फल प्राप्त होता है विधि से हम अर्थवादम दर्शे थी विधि वाक्य के पश्चात विधेयक स्तुति के लिए अर्थवाद वाक्य है निषेध वाक्य में निषेध निंदा के लिए अर्थवाद वाक्य है बढ़ीसी रजतम न दे आगे में रजत दान निषेध किया गया तो रजत दान के लिए फिर एक अर्थवाद वाक्य आया अग्नि रोया रोन से आंसू रजत हो गया इसी प्रकार निंदा वाक्य विधि वाक्य है वायु से तम आलभ है तो वायु शीघ्र इसी प्रकार अर्थवाद वाक्य है यहाँ उपासना विधान किया गया इसके लिए स्तुति वाक्य हो उपासना सौ नुद्गी हो जानने वाले अतिधन नाम के सौनक सुनक के, के पुत्र उधर सांडिल्या उक्ता वाच उदर सांडल्य नाम के शिष्य को युद्धी का उपदेश करके कहा एनम् प्रजाया उदगित वेदिष्य तुम्हारे प्रजापुत्र पुत्रादि जब तक तो इसकी उपासना करेंगे परोवर्यतः अस्मिन लोके जीवन भविष्य उनके इस लोक में जीवन परोवरीय जीवन होगा जब तक तो उपासना करेंगे परोवरीय अस्मिन लोके जीवन भविष्य तृतीय मंत्र भाष्य में विद्वान उद्गित को जानने वाले उपासक अतिधन नाम से सुनोके अपत्य सौन अति नाम है के भी कहते सुनो के पुत्र होने से उधर सांडी ल्या उनके शिष्य का नाम उधर लिया सांडी लद्गी दर्शन में उक्ता उपासना कैसे करना है कह करके अंत में कहा यावत्ते तव प्रजा प्रजासत तुम्हारे प्रजा संतति में प्रजाउद वेदि उद्घितोपासन करेंगे एनम काजा वेदिष्य तुम्हारे संतति में आने वाले उपासन करेंगे जानेंगे जानेगे तवत काल पर हेभ्य प्रसिद्धे लौकिजीव्य उत्तरोतर उत्तर विशिष्टरम जीवन भविष्य तब तक प्रसिद्ध लौकिक हो जीवन, होगा। जीवन लोक में जैसे जीवन जिनका है उनसे और उत्तरोत्तर विशिष्टर जीवन उनका होगा दिष्टफल है इत विधि एत है तेज्य संततिजा ये उद्गिते कर संतति जागित वेदिता है तेभ्य स्त संतिजा ये उद्गिते वेदिता उद्गित उपासना करेंगे तदर्थम तथा अदृष्टे परलोक में भी लोके की प्राप्ति होती है। एतदेवं विद्वान उपास जो इसे जानकर के उद्घित कि परोवर्यस्त गुण विशिष्ट परमात्मा दृष्टि करता है एवह लोके जीवन होती इस लोके में तो उत्कृष्ट जीवन होगा तथा अमुस्वी लोके लोक लोके लोक उस लोके में भी परोवर्य लोक होगा अमुस्वीन लोके लोक परोवर श्रेष्ठ लोक होगा विशिष्ट लोक होगा उस लोके में मानने के पश्चात परलोक में परोवर्य का अनुन करके श्रेष्ठ लोक होगा फल मिलेगा उसको विशिष्ट लोक प्राप्त करेगा लोके लोक उस लोक में भी दो बार कहा परलोक में श्रेष्ठ लोक को प्राप्त करेगा इस समाप्ति के लिए भाष्य में तथा दृष्टे परलोके अमुस्म पर लोक भविष्यति उस लोक में भी परोवरियान श्रेष्ठ लोक प्राप्त होगा इतुक्तवान साय अति धन सौनक अति धन्य सौनक ने सांडिल्य अपने शिष्य को कहा टीका तथा दिष्ट विशिष्टतर तरह जीवन वृष्ट जैसे जीवन, जीवन है विशिष्टतर जीवन इस प्रकार विशिष्ट जीवन भाष्य में तथा दिष्टि अवग्रह है हैदृष्टि चेदा अवग्रह न रहेगा तो भ्रम होगा दृष्टि करके अदृष्टि अदृष्ट में भी परलोक में विशिष्टतर लोक मिलेगा उसको एतम इत्यादि शेतम उत्तरवाक्य शंकोत्तर उत्थप्य उपास्ते इसके स्के शंका करते भाष्य में शंका के उत्तर रूप से व्याख्या करते भगवान भाष्यकार सैदेद पूर्व ये पूर्व जो महाभाग्य महत्भाग्य महाभाग्य बड़े भाग्यवान्न पूरे उनको ऐसे फल हो जाए नुगी ना नाम नाम न छाया नुग में होने वाले को फल नहीं मिलेगा इसे आशंका निवृत्ते आह स यह कस्टिद विद्वान भी इसे की उपासना करता है ये उपासते ही इसम उपासना करता है उस प्रकार फल मिलेगा परोवर्य हस्ो जीवन होती इस लोक में उत्कृष्टतर जीवन होगा तथा लोके लोकोक में भी उत्कृष्टतर लोक प्राप्त होगा ठीक है अस् युगे ईदम युगीना युगी का षष्टि बहुत नाम न ईदम युगिना नाम ऐदम युगिना नाम इस लोक में होने वाले को परोवरियान लोक नहीं मिलेगा तो कहते उनको भी मिलेगा अदृष्ट है परोवरियान लोके लोक लोके लोक में जो लोके परलोक में लोक लोक जो प्रथम आते है उसका विशेषण है परोवरियान इतिशेषक परोवरियान लोक उनको मिलेगा पुनरृत्तिदगी दो बार दोका लोके लोक लोके लोकन उद्गी उपासना समाप्ति के लिए पर वर्यस्वगुण विशिष्ट परी उपासना है अथ उदीत अक्षर उपासनास्य अनेक अनेकधोक्त उद्गित साम अवय उसके अवयव ही अक्षर ओंकार उसका उपासना अनेक प्रकार का आ गया वक्तव्य नवशे साथ और कुछ कहने का अवशिष्ट नहीं रहा प्रपाठक ये प्रपाठक अध्याय की समाप्ति होनी चाहिए इत्याश उपासना प्रसंग प्रस्ताव परिहार विषय उपासन कर्तव्य आरभ्यते उद्गी का उपासन चल रहा है उद्गित है साम के अवयव। साम पांच भक्ति के साम होता है और सात भक्ति के साम होता है भक्ति है भाग पांच भाग वाले पांच अवयव वाले साम है और सात अवयव वाले साम भी पांच अवयव में एक तो उद्गित है, उद्गी प्रस्ताव दो है प्रत्यार निधन हिंकार प्रस्ताव उदगित प्रतिहार निधन इसे पांच भाग है ये आगे आएगा द्वितीय अध्याय द्वितीय पद में और तो के में और दो मिल जाएगा आदि और रूपद्रव मिलकर सात हो जाएगा इसे शाम के भाग है भाग का नाम अलग अलग है जैसे है एक नाम है एक नाम है हिंकार एक नाम है प्रस्ताव तृतीय हो गया उदगित एक प्रतिहार एक निधन है। पांच है। और आदि एक मिल जाए तो छिक उपद्रव इसे सात पांच भाग वाले साम साप है तो यहाँ एक भाग उदग्री का उपासन कहा गया उसी के प्रसंग से प्रस्ताव और प्रतिहार के भागे प्रस्ताव नाम के भागे प्रतिहार नाम के शाम का अवय पद विषय में उपासना प्रतिहार विषय के उपासना प्रस्ताव विषय को उपासना करना चाहिए इसलिए ये आरंभ किया जाता है इदम आरभ का इदमा अन्य खंड का परमर्श किया जाता है दसम खंड टीका उपासन विवक्षित तदे चेत तदेव उच्यता कितया यदि प्रस्ताव आदि से प्रत्याहार तद विषय उपासना विवक्षित याग खंड में अभी उपासना कहना चाहिए तदे उच्यता अनया कथया कि इसमें कथारंभ करते हैं। किसले इतिहास क्या है आख्यायिका तो सुखावधार था सुखे न अवबोध सुखावबोध सुखावबोधन अर्थ यख्यायिका है साख्यायिका सुखावोधार था सुख ने सुख से ज्ञान होने के लिए कथा रूप से सूचे में है मंत्र में मठ जी हते सु चाक्रण्ध ग्रामे प्रद्र कुरुसु कुरु देश में मठ मठ वज्रपात हो पाषाण वृष्टि अथवा अथवा पक्षी आते हैं सस्य को नष्ट कर देते हैं लाल लाल पक्षी तेरे बोल आते हैं इतने आएंगे तो कहा से आकाश में इतने भर जाते हैं बादल जिस हो जाता है वो सस्य अनाज क्षेत्र में बैठ करके खाएंगे तो सब पता पता सब खाकर खत्म कर देंगे इतने कहाँ से आएंगे तो कभी कभी साथ है दुर्भिक हो जाता है तो मठ कहीं पासा वर्षा बहुत हो गया उल्ले बहुत गिरे नष्ट हो जाता है ये भी है और इसे पंगपाल आदि कहते जो होते हैं, वो आते हैं कहाँ से आते आतेम भर जाता है आकाश वो आकर के जहाँ बैठेंगे पते पते सब पूरा पुरी सब खत्म कर देंगे सब नष्ट हो जाता है इसी प्रकार नष्ट होने दुर्भी हो जाता है के हते से कुरुष् कुरुक्षेत्र में था कोई व्यक्ति उसका नाम था उसस्ती चक्रायन उस्ती चक्रायण आर्टिक उसकी पत्नी थी पत्नी ऐसे है कोई छोटी लड़की थी वो ऐसे है कोई छोटे उम्र में विवाह करते किसी की पत्नी नष्ट हो गई मर गई तो दूसरे विवाह करते हैं, तो कम उम्र में भी विवाह कर लेते हैं ये आर्टिक क्या सहजाया आर्टिक है छोटी स्त्री छोटी है पत्नी जो इतने छोटी है तो उसका स्त्री का व्यंजक प्रयोग आदि भी प्रकट नहीं आता छोटे छोटे उसके साथ जाए या चक्रायन उत्य नाम के चक्र चक्रायन चक्रायण ग्रामीण प्रद्रणक वास प्रद्रणक अत्यंत कुत्सित गति अर्थव खाद्य के अभाव से जैसे मरने वाला है अत्यंत दुर्गति को प्राप्त करते हुए जाकर ग्राम ग्राम जहाँ हस्ती पाकर रहते हाथी पालने वाले उनके गांव में जाकर कर रहा इसे मांग कर खाता कहीं का, कहीं का रहा भाष्य में मटर ची हते मटर चेह असने भी हतेषु नाचितेशु कैसे सस्यु इत्य मटच हो गया असन असन टीका में मटच मर्दन है वज्रपात हुआ पाषाण वृष्ट हुआ वृष्टि में वो ले गिरते है और यहाँ रत्न प्रभा में इसके ऊपर विचार आया वहाँ मटज शब्द से रक्त रक्त क्षुद्र पक्षिण के रत्न प्रभा ने कहा तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद में इस है इस तो विषय में बिचार है मटर जी का रक्त क्षुद्र रक्त तो क्षुद्र पक्षी लाल वर्ण वाले छोटे पक्षी वो सब बहुत आ खा लेते हैं किस प्रकार नष्ट हो गया नाचीते कुरुशु कुरुदेह नष्ट नहीं क्रुदेय से सस्यु क्रुदेश में सस्य सब नष्ट हो गई नष्ट हो जाने से ततो दुर्भिक्ष जाते टीका में तस्य नाचा तो, सस्य नष्ट होने से दुर्भिक्ष हो गया भाष्य में आटिक्या का अर्थ अनुपजात पयोधरा आदि स्त्री व्यंजन या पयोधर आदि स्त्री का व्यंजन त्रिका चिन्ह जब नहीं हुआ है ऐसे सह जाय स्त्री के साथ उस स्त्री नाम से उस स्त्री चक्र का पुत्र चक्रान हुआ टीका में ये आटिक्या जाये या कहने का क्या अभिप्राय है सर्वस्व शेर संचार न व्यभिचार शंका इति है सर्वत्र कहीं जाने पर जान पड़े की संख्या नहीं होगी इसको दिखाने के लिए विशेषण आगे भाष्य में देखा तम अर्भ्य हस्त योग्यारोह वस्त उ वाले प्रद्रणक है अन्नालाभा अन्न प्राप्त नहीं कन्से प्रद्राणक हे क्रियापदन संबंध प्रद्राणक उत्सित गति प्राप्त हेतु अन्नालाभात्सित गति को क्यों प्राप्त क्या अन्न प्राप्ति नहीं होनसे प्रद्राणक शब्द धातुपन्यास द्वारा कथयती प्रद्राणक शब्द का अर्थ कहते भगवान वाच्यकार मूल धातु कथन पूर्वक दुर्गत कुत्सत अत्य निकृष्ट गति को प्राप्त अर्थात अंत्या अन्त्याल भोजन के अभाव से जैसे मृत्यु अवस्था को प्राप्त मरणसन ऐसी अवस्था में उसे उषित कसह आसिथ्य किसी घर में जाकर के बास करता था Oh